भागवत महापुराण अथ पंचदशोध्याुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों को नाग के विष से बचाना श्री तदस्य तत पौंड्रजे तो बहुवतुस्तौ पशुपाल सतौ गाचारय सख भी समंप वृन्दावनम पुण्यम अतीव चक्रतहू श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब बलराम और श्री कृष्ण ने पौगण अवस्था में अर्थात छठे वर्ष में प्रवेश किया था अब उन्हें गौवें चराने की स्वीकृति मिल गई वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौवे चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते तन माधवो वेणु मुदेर गोपयी गुरस्कृत पश्यशद विहर तु काम कुसुमा करम यह वन गौवों के लिए हरि हरि घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था आगे आगे गौ उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदनंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वालबाल इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया तन्म घोषाल मृग द्विजालुकम द्विजाकुल महन मन प्रक्षपय सरस्वता जुष्टम सतपत्र गंधिना निरीक्षरण तुम भगवान मनोदरे उस मन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे कहीं झुंड के झुंड हरिन चौकड़ी भर रहे थे और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे बड़ी ही सुंदर सुंदर सरोवर थे उनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी इतना मनोहर था वह वन कि उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया स त्र त्रुण पल्लब्रिया फल विच्छ रूपरे नृत्य पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर कर अपनी डालियों और नूतन कपोलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए से अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा श्री भगवान भाच अहो अमी देववरामराचित पादा भुजं ते सुमन पलाण नमंत पादा शिखात्म तमो प्रहत्युत जन्म श्री भगवान ने कहा देव शिरोमणे यो तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं परंतु देखिए तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं नमस्कार कर रहे हैं क्यों न हो इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्षियों योनि ग्रहण की है इनका जीवन धन्य है एते यशो ए नीलस्तौ यशोखिलोकतीर्थम गायंत आदिपुरुपमी मुनिगणा दीव मुख्याम वने जहते न घात्म द पुरुष यद्यपि आज वृंदावन भृ। में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्रायः भौरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर ज्ञान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते नित्यंत में सिख नरिण्य कुरि भाईजी वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं देखिये आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं हरिणिया मृगनैनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिर्थी चित्व से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं आपको प्रसन्न कर रही हैं ये कोयले अपनी मधुर कोह कुह ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही है ये वनवासी होने पर भी धन्य है क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं धन्यय मध्य धरणी त्रिणवी रुधस्त कगमिगा आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है यहाँ के वृक्ष लताएं और झाड़िया आपके अंगुलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही हैं। आपकी दया भरी चितवन से नदी पर्वत पशु पक्षी सब पदार्थ हो रहे हैं और ब्रज की गोपिया आपके वक्षस्थल का स्पर्श प्राप्त करके जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी भी ललायित रहती हैं, धन्य धन्य हो रही है एवं वृंदावनम श्रीमत प्रीतमना रेमे कहते हैं परीक्षित इस प्रकार परम सुंदर को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गो को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाए करने लगे गायति एक और ग्वाल वाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुर तान छेड़े रहते हैं तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मत भवरों की गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं नाम नित्यंतम वरहिनम हास्यन हास कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कुंजने लगते हैं और कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमक नाचने लगते हैं और ऐसा नाचते हैं कि मयूर को उपहासास्वत बना देते हैं मेघ नाम पशुं प्रत्याल मनो गया कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर गए हुए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल बालों का चित्त भी अपने वश में नहीं रहता चकोर चौंक चार्वाजांसिण अन स्वना कभी चकोर क्रंच करांकुल चकवा भरदुल और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते तो कभी बाघ सिंह आदि के गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत की सी डीला करते परिश्रांतम गोपो संगोप बर्णम स्वयं विस्त्रम अयत्यार्म पाद संवाहनाद भी जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद के तकिये पर सिर रखकर लेट जाते तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते पंखा झलने लगते और इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते नृत्य तो गायत क्वापि वल्घतो युद्ध तो मिथ गृहतो गोपाल हतो जब ग्वाल बाल नाचने गाने लगते अथवा ताल थोक थोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते पल्लव वृक्ष मोलाश्रेय श्रे थे गोपो संगोपर्ण कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते तथा तो किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की सेज पर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रख कर लेट जाते महात्म अपरे हत पाप मानो व्यजन सब विजय परीक्षित उस समय कोई कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बड़े बड़े पत्तों या अंगो से पंखा झलने लगते अन्यूपाढ़ी मनोज्ञा ने महात्म गायंत स्म महाराजा स्नेह किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ आती तो वह धीरे धीरे उदार शुरू परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगता एवं निगूढ़ आत्मगति समाया गोपात्मज चरित हे विडम्बयन रे बे रमा लालित पाद पल्लवो ग्राम में ही समम ग्रामी सचेत भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा रखा था वे ऐसी करते जो ठीक ठीक गोबालकों गोबालकों की सी है। गो सी ही मालूम पड़ती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती है वे ही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे परीक्षित ऐसा होली पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्य लीलाएं भी प्रकट हो जाया करतीं। श्री दामा नाम करती गोपाल प्रेम्रुवन बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे श्री दामा। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और कृष्ण, कृष्ण, छोटे आदि ग्वाल बालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा राम राम कृष्ण दूरे सुमहदरम ताला तालाली हम लोग को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी आपके बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है हमारे मनमोहन श्री कृष्ण दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है बस उसमें पांच के पांत ताड़ के वृक्ष भरे पड़े है फलाभोरणी पतनते संति धेनुकेन वरुदानी धेनुके न दुरात्म वहाल पक पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं परंतु वहाँ धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है सो तिविर सुरो राम हे कृष्ण खर रोप देख आत्मतुल्य बल बलराम जी और भैया श्री कृष्ण गधे के रूप में रहता है वह स्वयं तो बड़ा बलवान है उसके साथी और भी बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य उसी रूप में रहते हैं अस्मा कृतनराहारादी तैन मित्र न पशुगणे पक्षी संघे मेरे भैया उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते वेद्यं भुक्त पुरवाणी फलाने सुर ए सवै उसके फल है तो बड़े सुगंधित परंतु हमने कभी नहीं खाए देखो ना चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है तनिक से ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है प्रयक्षता कृष्ण गंध लोभित महती श्री कृष्ण उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पाने के लिए मचल रहा है तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ दाऊ दादा हमें उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा है आपको रुचे तो वहां अवश्य चलिए एवं सुहद श्रुवा सुहृत प्रिय चिकितया प्रभु अपने स्वखा गाल बालों की यह बात सुनकर भगवान और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ ताल वन के लिए चल पड़े बल प्रविश्य बाहुभ्याम तालाम संपरिकम्पयन पाते उस मन फला निजाम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए फलाम पदताम शब्दम ने सम्यास अभ्यधावत छिकल जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना तब वह पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा अमे त्यत रत्यक्वाभ्याम पद भ्याम बले नहत्योरति वह बड़ा था उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दूलत्ती मारी और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेखता हुआ वहां से हट गया पुनरासाध्य संद प्रको उपक्रोष्टा पराक्षितः पराक्षित चरणा व पर राज व वगधा क्रोध में भरकर फिर रेखता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास आ पहुंचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की दुलती चलाई प्रपदोर् बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेड़ु उड़ गए थे तो महातालो इसके गिरने की चोट से वह महान ताड़ का वृक्ष जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था स्वयं तो तड़तला कर गिर ही पड़ा सटे हुए दूसरे वृक्षों को भी उसने तोड़ डाला उसने तीसरे को तीसरे ने चौथे को इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताल वृक्ष गिर पड़े हता बलत खेता सर्वे महावाते रिता बलराम जी के लिए तो यह एक खेल था परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खा खा कर वहां सबके सब, सब ताड़ हिल गए ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावात ने झकझोर दिया हो तय त्रम भगवते झनंते जगदीश्वरे ओत प्रोतमतंतु स्व यथा पट भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर है उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओत है जैसे सूतों में वस्त्र तब भला उनके लिए यह कौन सा आश्चर्य की बात है तथा कृष्णम तथ कृष्ण उस समय धेनुका सुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबूला हो गए सबके सब गधे बलराम जी और श्री कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े तान तानापत कृष्णो रावच्च निप गृह तपस्ण तेल राजन उनमें से जो जो पास आया उसी उसी को बलराम दी और श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही पिछले पैर पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा फल प्रकर संकर्ण दैत गुषता बलराम जी और श्री कृष्ण की यह मंगलमय लीला देखकर देवतागण उन पर फूल बरसाने लगे और बाजे बजा बजाकर स्तुति करने लगे अथ ताल फलान्या मनुष्यागत साधा का जिस दिन दिन मरा उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन के ताल फल खाने लगे तथा पशु भी स्वच्छंदता के साथ घास चलने लगे अथ ताला फलाद मनुष्यागत साध्सा तृणम च पशुचे नमलपत्राक्ष पुण्य श्रवण की तूय नु गोपी साग्रजो ब्रज मजत इसके बाद कमल दल्लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए उस समय उनके साथी ही ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे न हो? भगवान की लीलाओं का किर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है। वन्य प्रसू न रुचिरे क्षण चारुहाणंत मनुग रनुत की दे समेता उस समय की अलकों पर के खुरों से घुघराली गूली पड़ी हुई थी सिर पर मोर पंख का मुकुट था और बालों में सुंदर सुंदर जंगली पुष्प गुथे हुए थे उनके नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मनोहर मुस्कान थी वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे और साथ ग्वाल बाल उनकी ललित की गान कर रहे थे वंशी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियां एक साथ ही ब्रज से बाहर निकल आई उनकी आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थी पिता मुकुंद मुकसारृंगजम ब्रजय तत्सत्तिम समम्य विभेश गोष्ठम मोक्षम गोपियों ने अपने नेत्र रूप से भगवान के के मुखारविंद का पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की और भगवान ने भी उनकी लाज भरी हंसी तथा विनय से युक्त प्रेम भरी तीर्थी चितवन का सत्कार स्वीकार करके ब्रज में प्रवेश किया यथा यथा कालं इधर शोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वात्चल्य स्नेह से उमड़ रहा था उन्होंने श्याम और राम के घर पहुंचते ही उनकी इच्छा के अनुसार तथा समय के अनुरूप पहले से ही सोच संजो कर रखी हुई में उन्हें खिलाई पिलाई और पहनाई गताध्रमु त्र मद्दनोन्मर्दनादे निबिंबित रुच दिव्य सृगंध माताओं ने तेल उबटन आदि लगाकर स्नान कराया इससे उनके दिन भर घूमने फिरने की मार्ग की थकान दूर हो गई फिर उन्होंने सुंदर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई तथा चंदन लगाया जनन्योपहित स्वादीत आजाम सुखम सुशुपतुर्जे तत्पश्चात दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया इसके बाद बड़े लाड़ प्यार से दुलार दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर सैया पर सुलाया। श्याम और राम बड़े आराम से सो गए एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चर पचे मृत राजलिन दिम सक भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाए करते एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों के साथ वे यमुना तट पर गए राजन उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे अथ गावस्त प्रलम पपूत उस समय जेठ अषाढ़ के घाम से गौवें और ग्वालवाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे प्यास से उनका कंठ सूख रहा था इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया परीक्षित होनहार के वश उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था उस विषैले जल के पीते ही सब गांव में और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े तथा उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे ते संप्रित स्मृत समुत्था जलांतिकमृत सर्वे वृक्ष पहाड़ा पर परस्पर परीक्षित चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे राजन अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपने अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर हमें फिर से जिला दिया है इसी श्रीमदभागवते महापुराणे पारमचा सेयतायां दस स्कूर्वादे धेनुकुभदो नाभ पंचदशोध्याय